संवेद्नौ के पंख ब्लॉग की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है गौतम सचदेव का ललित निबंध पीले पत्ते पीले पत्ते बड़े अभागे हैं। बेचारों को जिस समय अपने जनक, जनक की सबसे अधिक आवश्यकता होती है।, है उस समय वह इनका परित्याग कर देता है, है। यूँ तो वृक्ष को बड़ा परोपकारी माना जाता है जो अपनी छाया लकड़ी फल और पत्ते सब कुछ दूसरों के हित में देने को सर्वदा उद्यत रहता है लेकिन अपने ही आत्मज पत्तों के संदर्भ में उसे स्वार्थी भी कहा जा सकता है क्योंकि पहले तो वह इनके माध्यम से पूरा वर्ष सूर्य की ऊर्जा सोखता है और इनके द्वारा ही अपनी गंदगी से मुक्ति पाता है लेकिन जो ही उसका काम निकल जाता है वह निर्मोही बनकर इनसे नाता तोड़ लेता है पीले पत्ते बेबस हैं, न तो वे पेड़ द्वारा त्यागे जाने को रोक सकते हैं और न ही उठ टहनियों पर लग सकते है उधर पेड़ ऐसा कठ कलेजी है कि उन्हें फिर कभी तन से जुड़ने नहीं देता कबीर ने उनकी पीड़ा को अनुभव करते हुए लिखा था पात झरता यू कहे सुन तरुवर बन राए अब के बिछुरे ना ही मिले दूर परेंगे जाए पीले पत्ते हिंदी की उन पुस्तकों से भी गए गुजरे हैं, जिनको अगर कोई पढ़ता नहीं तो कम से कम उनके पन्ने चाट बेचने वालों और पुड़िया बांधने वालों के काम तो आते हैं ये बेचारे अनाथों की तरह दर दर की ठोकरें खाने को विवश हैं, क्योंकि लाखों साल गुजर जाने के बाद भी मनुष्य को इनका कोई उपयोग नहीं सूझा है कुछ गरीबों को छोड़ दें, जिनके लिए ये जलावन का काम करते हैं बाकी तो इन्हें भस्म करके भी कोसते हैं क्योंकि उन्हें इनका धुआं अच्छा नहीं लगता यही नहीं उन्हें तो इन बेचारों का अपने जनक के चरणों में बैठकर खोई हुई जवानी पर आंसू बहाना भी अखड़ता है वे इन्हें घूरे पर फिकवा देते हैं कोई उनसे पूछे अगर आपको पत्तों के धुएं से इतनी ही नफरत है तो आप धूम्रपान क्यों करते हैं तंबाकू के पत्तों का विषयरा धुआं तो साधारण पत्तों के धुएं से भी अधिक हानिकारक होता है अगर हरे पत्तों से पेड़ हरे भरे और सुंदर लगते हैं तो पीले पत्तों से भी तो लगते हैं। हाँ उस सुंदरता की प्रशंसा करने के लिए दृष्टि और दृष्टि जरूर बदलने पड़ते हैं लेकिन अपनी हिंदी के दो चार कवियों और ब्रिटेन जैसे देशों के कुछ जीने चुने प्रकृति प्रेमियों को छोड़ दें, जो इनमें सौंदर्य देखते हैं, शेष दो तो इनकी ओर झाँकना तक बेकार समझते हैं, और वही क्यों चित्रकार भी पीले पत्तों को कम ही चित्रोपम मानते और चित्रित करते हैं अगर मनुष्य थोड़ी सी संवेदनशीलता से भी काम ले तो देखकर चकित रह जाएगा कि झड़ने से पहले ये पत्ते पेड़ों को कैसा सुनहरा और अरुणिम रंग प्रदान करते हैं और प्रकृति का सौंदर्य कैसा जाजवल्यमान हो जाता है ऐसा लगता है मानो वन देवी जरदोजी की चादर ओढे अपने प्रिय के आगमन की प्रतीक्षा कर रही है दरअसल मानव जवानी सुंदरता और समृद्धि का उपासक है बुढ़ापे कुरुपता और निर्धनता का नहीं और पीले पत्ते ठहरे इनके मूर्तिमान उदाहरण यदि वे किसी कोने में छुप छुपाकर रो लेते तो भी चल जाता लेकिन वे तो मानव के सजे सवरे और कटे छटे बगीचों की ऐसी की तैसी करने लगते हैं। इसलिए मानव उन्हें झाड़ू मार मार कर निकलता है पीले पत्ते आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी के लिए खतरा और बाधा भी तो बन जाते हैं, क्योंकि वे रेल की पटरियों और सड़कों पर फिसलन और संकट पैदा करते हैं। अपनी सफाई में पत्ते कह सकते हैं कि इसमें हमारा क्या दोष है क्यूँकी हवा हमें पटरियों और सड़कों आरोप लापटकती है और दोबारा हमारी मिट्टी पलित करवाती है यही नहीं अगर, अगर ब्रिटेन में हमेशा बरसात होती रहती है तो क्या उसे क्या हम बुलाते, बुलाते हैं फिसलन तो वह पैदा, पैदा करती है और अपराधी मान लिए जाते हैं हम हमें दुर्घटना का कारण मान लिया जाता है हम तो उन गरीबों से भी गए गुजरे हैं, जो रेल की पटरियों और फुटपाथों के किनारे टूटी फूटी झोपड़ियों में रहने और जीने मरने को मजबूर हैं। मानव समाज की न्याय व्यवस्था ऐसी ही है प्यारे गरीबी को दूर करने की उसे जरूरत नहीं और वर्षा ठहरी आधी दैविक शक्ति वाली उस पर मनुष्य का वैसे ही कोई जोर नहीं चलता इसलिए वह उसकी घातक मार से पीड़ित पत्तों को ही दंड दे डालता है पंजाबी की एक कहावत है आप गिरे हैं गधी से और गुस्सा निकाल रहे हैं कुम्हार पर। अगर पेड़ से पूछा जाए कि भाई तुम अपने जिगर के टुकड़ों के प्रति इतनी निर्दयता क्यों बरतते हो तो वह कह सकता है कि प्यारे पत्र मित्रों हम तो केवल गीतों के इस संदेश को आपके सामने लाते हैं। वाषासी जीर्णानी यथा विहाय नवानी गृहती नरोपराणा तथा शरीरानी विहाय जीर्णान्य न्या संयाति नवानी यानी जब आप मानते हैं कि मनुष्य फटे पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करते हैं और उनकी तरह आत्मा भी पुरानी देह को छोड़कर नई को धारण कर लेती है तो भाई मेरे हम पेड़ भी तो यही करते हैं हम भी पीले पत्तों के रूप में अपने जीर्ण वस्त्रों का परित्याग करते हैं और नए पत्ते रूपी नए वस्त्रों को धारण कर लेते हैं बताइए हम निर्मोही और कठ कैसे हुए पेड़ों का तर वजनी है उसे यूं ही निरस्त नहीं किया जा सकता लेकिन हमने कहा ना यह नानव की न्याय व्यवस्था है प्यारे भगवान की नहीं महर्षि वाल्मीकि जब क्रोंच के व ऐसी मर्मांतक रूप से आहत हुए थे तो उनके मुख से अनायास रामायण फूट निकली थी बंदा तो वाल्मीकि है नहीं वह तो रोज न जाने किस किस प्राणी का और प्रकृति के किस किस रूप का वध होते देखता है और मीडिया में भी हर रोज बीसियों हत्याओं के समाचार सुनता पड़ता है लेकिन उसके मुँह से रामायण फूटना तो दूर हाय तक बड़ी मुश्किल से फूटती है हाँ वह कभी कभी आहतों और पीड़ितों के प्रति सहानुभूति से अवश्य भर जाता है और कुछ दुख, दुख सी कर डालता है जब उसके मन में पीले पत्तों के प्रति सहानुभूति थी तो उसने उनके लिए ऐसी ही एक रचना कर डाली थी किस गम से गए सूख उमड़ते हुए पत्ते किस डर से हुए जड़ सिकुड़ते हुए पत्ते कमजोर इरादे हैं न वादे है किसी के क्या टूट गए दुख से बिछुड़ते हुए पत्ते बेगर्ज बने छांव जमाने में सभी की खुद पान सके छांव उजड़ते हुए पत्ते पर्दे को लिया खींच सरे आम रुखों ने तन किस से ढकेंगे उखड़ते हुए पत्ते मरने पे मिली कब्र न अर्थी न कफन ही लाशे हैं अनाथों की उखड़ते हुए पत्ते जुड़ते न कभी टूट के फिर कांच के टुकड़े चितड़े हैं सिये कौन उधड़ते हुए पत्ते राहों में न गौतम के कहीं फूल बिछाओ लगते हैं उसे फूल उखड़ते हुए पत्ते पता नहीं सहृदय पाठकों को यह रचना कैसी लगी थी लेकिन पीले पत्तों को जरूर अच्छी लगी थी क्योंकि वे मेरे कदमों में बिछते चले गए मैं उनके प्रति और भी सहानुभूति प्रकट करने की तैयारी कर रहा था लेकिन वे मरमर करने लगे थे और चेतावनी देने लगे थे जमाने के विरुद्ध मत चला करो गौतम पछताओ तुम भी सबकी तरह हमारी उपेक्षा और निंदा किया करो लेकिन मैंने कहा था मुझे परवाह नहीं क्या बिगाड़ लेगा जमाना क्या पीड़ितों निर्दोषों और परित्यक्तों से सहानुभूति रखना अपराध है अगर है तो हुआ करेगा ब्रिटेन के पीड़ पीले पत्तों को झाड़ महीनों कवि नागार्जुन के पत्रहीन लग्न गाच की तरह खड़े रहते हैं वर्षा उन्हें धोती रहती है और बर्फ कपाती रहती है कभी कभार धूप आकर उन्हें पुचकारती जरूर है लेकिन जिंदगी की उष्णता वह भी नहीं दे पाती क्योंकि वह बेचारी खुद ही ठंडी और गीली गिली सी होती है कठोर निषद में यम नचिकेता को बताता है कि मनुष्य पीपल का एक सनातन वृक्ष है जो उल्टा टंगा हुआ है अर्थात उसका सिर वृक्ष की जड़ों की तरह नीचे की ओर है और हाथ पांव रूपी शाखाएं ऊपर की ओर लेकिन कबीर ने इसके विपरीत ब्रह्म रूपी अक्षय पुरुष को पेड़ कहा है त्रिदेव को उसकी शाखाएं और संसार को पत्तों का नाम दिया है अक्षय पुरुष एक पेड़ है निरंजन वाकी डारिदेवा शाखा भय पात भया संसार जब मैंने कबीर के इस दोहे का स्मरण किया और पत्तों की ओर देखा तो मन ने कहा संसार को पत्ते क्यों मानते हो जीवन को पत्ते मानो देखते नहीं हो जीवन रूपी हर पेड़ के पत्ते पीले हो जाते हैं किसी के ये पत्ते जल्दी झड़ने लगते हैं, किसी के देर से। मनुष्य के पत्ते न झड़े इसलिए वह अमरता की तलाश में मरता रहता है सोचता हूँ किसी दिन देह अगर वाकई अमर हो गई तो क्या लोग बाल कटवाना दाढ़ी मुनना और नाखून काटना भी बंद कर देंगे वे भी पीले पत्ते ही हैं और वही क्यों हमें बिना बताए हमारी सूखी मृत त्वचा भी निरंतर झड़ती रहती है और शरीर स्वस्थ होता रहता है क्या तब वह झड़ना बंद कर देंगे अगर ऐसा हुआ तब तो उसमें पलने वाले लाखों अदृश्य कीटाणु और विषाणु भी अमर हो जाएंगे बचपन में स्कूल में मुझे जब कोई अनूठा फूल और पत्ता मिलता था तो मैं उसे अपनी किताब में रख लेता था मृत्युदंड पाने वाली उन फूल पत्तों की काल कोठरी बने पन्नों पर उनके रस रंग की छाप जरूर लग जाती थी लेकिन वे मरकर भी अमर हो जाते थे पता नहीं क्या सोचकर एक बार मेरे एक मित्र ने मुझे पीपल का पत्ता भेंट किया उसे उसने बड़ी मेहनत और लगन से हफ्तों पानी में रखकर जालीदार बनाया था और फिर बड़ी सावधानी और यत्न ऐसी सुखाया था उसकी एक एक नस ऐसे दिखाई देती थी जैसे वह उसके एक्सरे का ठोस रूप हो मित्र ने उस पत्ते की नसों को सदा सुरक्षित रखने के लिए पारदर्शी गुलाबी पार्चमेंट में जड़ दिया था पचास पचपन बरस बाद वह पत्ता आज भी बचपन में खरीदे मेरे अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश में छिपा मुस्कुराया करता है ब्रिटेन में पच्छ आ चुका है और हर साल की तरह पेड़ अपने पत्ते झाड़कर नंगे बुच्चे हो गए हैं बगीचे में पीले भूरे सूखे गीले टेढ़े मेढ़े और अकड़े हुए पत्ते बिछ चुके हैं मेरे इलाके की काउंसिल के सफाई कर्मचारी जिस पहिएदार भूरे रंग के कूड़ेदान में हर बुधवार को रसोई घर और बगीचे का कूड़ा उठाने आते हैं, वे पिछले कई बुधवारों को आ आकर कर कूड़ा ले जा चुके हैं लेकिन मैंने इन पत्तों को समेटकर कर कूड़ेदान में नहीं डाला है आंसू ये बेचारे कुछ दिन और जब तक पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते जब पेड़ अपनी लज्जा को ढकने का उद्योग करेंगे तो मैं भी बगीचे की सफाई का उद्योग कर दूंगा अभी तो उनको देखकर कई कहावतें याद आ रही है एक है तुम डाल डाल हम पात पात पता नहीं यह कहावत कब और कैसे बनी लेकिन है बड़ी खतरनाक क्योंकि अगर मैं पेड़ पर चढ़ा होता और मेरा पीछा करने वाला डालियों पर पहुंच जाता तो वह संभल जाता लेकिन पत्तों पर पाँव रखने से मेरी हड्डी पसली टूटने का प्रबंध अवश्य हो जाता इस कहावत से कहीं ज्यादा अच्छी और शिक्षाप्रद है यह कहावत जैसे केरा पात में पात पात में पात क्यों गुरुजन की बात में बात बात, बात में बात कहावतों का अगर कोई सबसे बड़ा स्रोत है तो वह है बृहस्पति जगत और उसमें भी सबसे बढ़कर है पत्ते अब देखो ना, पत्ता खड़के तो कहावत बन जाती है और टूटे तो भी बन जाती है इसी तरह से पत्ता हिलने पत्ता चाटने और पत्ता साफ करने को लेकर भी कहावतें ही कहावतें बनी हुई हैं। अगर कमल का पत्ता कीचड़ कर्दम से निर्लिप्त रहता है तो मनुष्य ने उससे भी कहावत बना ली है यहाँ ब्रिटेन में पीपल नहीं होता लेकिन भारत का पीपल याद आने पर सचमुच पीपल पाद सरिस मंडोला वाली स्थिति होने लगती है प्राचीन काल में भुर्ज पत्र पुस्तके लिखने के काम आते थे तब लोग शायद पत्तों पर पत्र भी लिखते होंगे इसलिए चिट्ठी का नाम भी पत्र हो गया लेकिन मुझे यह समझने में तनिक देर लगी कि लोग पारिश्रमिक या भेंट आदि को पत्र पुष्प क्यूँ कहते हैं समझ में आने पर मुझे लगा मानो प्रकृति मेरे बगीचे में पत्ते गिराकर मुझे पत्र पुष्प देती है और अगर मैंने उन्हें उठाकर फेंक दिया तो इससे प्रकृति का अपमान हो जाएगा लेकिन नहीं मेरे हिंदू संस्कार मुझे तसल्ली देते हैं कि जब तुम्हें अपने माता पिता जैसे अत्यंत आत्मीय जनों की मृत देहों को घर से हटाने और चलाने में शंका नहीं हुई थी तब पीले पत्तों को जो पैदा ही झड़ने के लिए हुए हैं कूड़े में डालने में शंका क्यों हो रही है मोह मत करो पार्थ रूपी गौतम उन्हें फेंक कर अगले पचड़ में जो पीले पत्ते गिरने वाले हैं उनके अभिनंदन के लिए जगह बनाओ और प्रकृति के नियम पालन के निमित्त बनो लेकिन अगले दिन मेरा मन फिर शंकित उठा सवेरे देखा कि जले हुए कितने ही पटाखों के अस्थिशेष बगीचे में गिर पड़े थे दिवाली का पर्व जो आ गया था फिर पश्चिमी जगत का पर्व होलोविन आ गया और नवंबर मास की पाँच तारीख की रात को गाई फॉक्स डे मनाया गया लोगों ने तो इन त्योहारों पर आतिशबाजी का आनंद लिया लेकिन कई जली हुई हवाइयों और बबों के अंजर पंजर आकर मेरे बगीचे में गिरते रहे शुक्र है किसी में आखरी हुई चिंगारी नहीं बची थी वरना कोई पत्ता आत्मघातक आतंकवादी का अनुकरण कर सकता था मन ने कहा जल्दी से पीले पत्ते हटा दो नहीं तो तुम भी यह कहने पर मजबूर हो जाओगे बाघ बाने आग भी जब आशियाने को मेरे जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे अभी आप सुन रहे थे गौतम सचदेव का ललित निबंध पीले पत्ते वाचक स्वर भारती परिमल